Oh सह वी कर्वा वह तेजस्वी तमस्तु म विद विषा वह ओ शांति शांति शांति वेदांतर्शन की बयालीसवीं कक्षा वेदान दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा पाठ चल रहा है और यहां पर पिछली कक्षा में ये प्रसंग चला कि संसार की उत्पत्ति में प्रकृति उपादान कारण है तो क्यों ना ये मान लिया जाए कि प्रकृति परमात्मा से निरपेक्ष बिना परमात्मा के स्वयं ही कार्य रूप में परिणत हो गई संसार में कुछ चीजें देखी जाती हैं वो अपने आप जड़ वस्तुएं प्रवृत्त होती हैं पानी को छोड़ेंगे तो वो अपने आप नीचे जाएगा तो क्यों ना मान लिया जाए कि प्रकृति में भी प्रवृत्ति होती है तो उसका निषेध सिद्धांति ने किया कि जहां जहां ये है तो शब्द प्रमाण से हमें पता लगता है कि ये परमात्मा की व्यवस्था से हो रहे और जहां दूध आदि के लिए है कि अपने आप पैदा होते हैं बोले तो वहां भी कोई चेतन है उसके माध्यम से उसकी उपस्थिति में ऐसा हो रहा है तिरण आदि से अगर दूध बनता है तो सब जगह बनना चाहिए सब जगह नहीं बनता है व्यवस्था में ही बनता है तो इन सब को देख करके कि ये व्यवस्था करने वाला कोई है वो चेतन परमात्मा है प्रकृति अपने आप इस तरह से व्यवस्थित नहीं कर सकती अगर प्रकृति कर रही होती तो सब कुछ एक जैसा होता सब कुछ एक जैसा होता क्यों वहां पर भेद आ रहा है और यदि प्रकृति ही कर रही है तो प्रकृति तो एक दिशा में चल रही है तो वो चलती चली जाएगी वैसे ही चलती जाएगी जाती जाएगी जहां तक जा रही है जाएगी और फिर उसके बाद तो रुक जाएगी वो जा रही है जा रही है परिवर्तन हो रहा है हो रहा है तो एक जगह जाके रुक जाएगी वो वापस लौटने वाली प्रक्रिया उसमें नहीं हो सकती जैसे कि लोहे पर जंग लगना शुरू हुआ अब प्रकृति की दृष्टि से कहेंगे भाई अपने आप जंग लग रहा है प्रवृति हो रही है वो जंग खाता खाता खाता कमजोर हो रहा है पूरा लोहा जंग में बदल गया ऑक्सीजन से उसका संपर्क हो गया तो आयरन ऑक्साइड बन गया वो लाल लाल रंग का आ गया खिर खिर गया मजबूती चली गई उसकी ये प्रवृति जंग लगने की प्रकृति में अपने आप है चलो हो गई फिर जब प्रलय होगा वो वापस आएगी और फिर जब बनना है ये दोबारा कैसे होगा प्रकृति अपने आप फिर उसको लोहा नहीं बना सकती उसमें कोई प्रक्रिया चल रही है तो चल रही है बस वैसे है। पानी अगर समुद्र में गया है तो बस वो जा करके रुक जाएगा वहां पर जब तक कोई बाहर से अलग से कुछ नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता है कुछ और नहीं हो सकता है गया तो गया बस वहीं पर ही रहेगा वो जैसे धरती के अंदर पानी चला जाता है जमीन में तो वहां गया तो बस वहीं पर ही है वो अपने आप नहीं आ सकता नीचे ही है वो तो प्रकृति की प्रवृत्ति अगर एक तरफा है और वो ही मानी जाए प्रकृति अपने आप है तो प्रलय अवस्था नहीं आएगी ये जो व्यतिरेक है कार्य सृष्टि से भिन्न वो नहीं आ सकता तो इत्यादि कुछ बातें हमने देखी थी पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हाँ। ओ, जी, व्यतिरेक अनवस्थित अनपेक्षित चार नंबर से चौथा सूत्र इसका सूत्रार्थ पूरा स्पष्ट अव्यतिक अनवस्थित है चनापेक्षित अनपेक्षित शर्त के रूप में रखा है। यदि सृष्टि का निर्माण परमात्मा से निरपेक्ष माना जाए यानी स्वतंत्र माना जाए तो ऐसा नहीं मान सकते क्योंकि व्यतिरेक की अनवस्थिति होगी यानी व्यतिरेक प्रलय सृष्टि का विपरीत जो व्यतिरेक है अनवय विपरीत जो व्यतिरेक है प्रलयावस्था वना वो नहीं हो पाएगी ये दोष आएगा ये मान के चलते हैं कि प्रलय भी होती है और सृष्टि भी होती है प्रलय भी होती है सृष्टि भी होती है क्रम चल रहा है यदि परमात्मा निरपेक्ष सृष्टि की प्रवृत्ति मान भी ली जाए तो निवृति तो नहीं हो सकती है। ये निवृत्ति व्यतिरेक है प्रलय की तरफ जो लौटना है ये निवृत्ति सृष्टि का निर्माण है ये प्रवृति तो वो निवृत्ति नहीं हो सकती उसकी जड़ वस्तु अगर जा रही है जा रही है हम सोचेंगे अपने आप कर रही है जा रही है तो बस जाती रहेगी लौट करके नहीं हो सकती ये है यह दोष आएगा प्रलय नहीं हो सकता है फिर और यदि प्रलय नहीं होगा और तो प्रलय को क्यों मानना आवश्यक है अगर प्रलय नहीं होगा प्रवृत्ति होगी तो यह प्रवृत्ति तो एक दिन जाके रुक जाने वाली है हमारी पृथ्वी पर सारा जीवन सूर्य पर आश्रित है और यह स्पष्ट है कि सूर्य कुछ समय बाद में समाप्त होगा उसकी शक्तिमंद होती जाएगी प्रकाश कम होगा पृथ्वी पर तापमान कम होता चला जाएगा जो भी स्थितियां बनेगी जो परिकल्पना वैज्ञानिकों ने की हैं, कुछ भी हो लेकिन ये हमेशा तो नहीं चलने वाला है जैसे गैस की टंकी हमेशा नहीं चलती कुछ समय बाद में खीण हो ही जाती है जैसे नियम है सत्य है ऐसे वहां भी खीण होता चला जाएगा और जब वो खीण हो जाएगा तो या तो बस समाप्त हो गया कुछ नहीं गैस समाप्त हो गई आटा समाप्त हो गया तो बस अब भोजनशाला ही समाप्त हो गया भोजन ही नहीं बनेगा ऐसे सृष्टि ही चलनी बंद हो जाएगी तो फिर और प्रश्न की कि ये बस इतना ही था क्या उसके आगे क्या होगा और फिर शुरू भी हुआ था तो पहली बार हुआ था वो तब क्यों हुआ वो तो प्रश्न उठेगा ही लेकिन अभी ये जो समाप्त हो गया उसके बाद फिर होगा ही नहीं कुछ भी नहीं होगा क्यों फिर ये सारा हो गया कुछ समय के लिए प्रकृति में कुछ समय अपने आप भी हुआ तो कुछ समय के लिए एक सृष्टि के लिए क्यों हो गया कैसे हो गया तो जब एक सृष्टि में यह अपने आप हुआ है अपने आप के पक्ष में तो ऐसा तो बार बार होना चाहिए और बार बार तो तभी हो सकता है जब इसमें निवृत्ति भी हो क्योंकि वापस वो उसी स्थिति में पहुंचने चाहिए चीजें सूर्य में यदि हाइड्रोजन विलीन हो हो करके सनलाइन हो करके हीलियम बन गई अन्य धातुओं में बन गई अब हाइड्रोजन कम होता चला जाएगा तो जब सूर्य वापस से हाइड्रोजन से युक्त तो होगा तभी तो फिर चलेगा और फिर अभी तो प्रकाश आएगा ऊर्जा आएगी और फिर सृष्टि चलेगी तो वापस से वो हाइड्रोजन कहां से आ जाएगा यह तो सनलयित होकर एक तरफ चला गया है बदल गया है तो उसके लिए वापस जो उसको लाना है उसको जो रिसाइकल करना है ये अपने आप कैसे होगा वापस से उसी स्थिति में लाना वो परमात्मा परमात्मनिरपेक्ष प्रकृति को मानने पर नहीं हो सकता तो उसमें व्यतिरेक की अनावस्था हो जाएगी जो व्यतिरेक का क्रम आना चाहिए था निवृत्ति का क्रम आना चाहिए वो नहीं आएगा तो अनपेक्ष होने से यदि हम अनपेक्ष माने तो व्यतिक की अनवस्था हो जाएगी व्यतिरेक नहीं आ सकता निवृत्ति नहीं आ सकती प्रलय नहीं हो सकती प्रलय स्वीकार्य नहीं की जा सके। वो बस कार्य जगह था, जा करके रुक जाएगा प्रति उसका नहीं हो पाएगा ठीक है सर। और कोई आचार्य जी पृष्ठ संख्या 115 में सातवां सूत्र और भाष्य की छठी पंक्ति है इसमें कह रहे हैं कि तदपे तो न मणिर अर्थात अयस्कांत में जो प्रवृत्ति होती है वो सांसिद्धि की होती है तो ये सांसिधिकी इसका मतलब क्या? स्वाभाविक स्वाभाविक संसिद्ध है उसमें सम्यक रूप से पहले से सिद्ध है वो संसिद्धि की है अपने आप जो है स्वाभाविक सांसिधि मतलब की मतलब स्वाभाविक ये जो प्रवृत्ति है ये स्वाभाविक है लेकिन आचार्य ऐसा कहते हैं कि अगर कोई चुंबक है उसको ज्यादा दूर से नीचे गिर जाए अथवा उस पर अच्छी तरह तो उसको पीटा जाए तो फिर वो उसमें से हो वो हो शक्ति चली जाती है समाप्त हो जाएगा तो फिर शांत सिद्धि की कैसे कहेंगे अपने पे क्योंकि हमने की नहीं है इस दृष्टि से सुल कथन है यू तो चुंबक बनाया भी जाता है विद्युत का प्रवाह करके और प्रक्रिया से लोहे का चुंबक बना दिया जाता है क्योंकि लोहे के जो कण है उसमें उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव ध्रुव होते हैं सामान्य लोहे के अंदर उसके कुछ कण एक तरफ होते हैं यानी उनके जो छोर हैं वो कहीं इधर होते हैं कहीं इधर होते हैं आडे टेडे होते हैं इसलिए उनकी शक्ति आपस में व्यर्थ हो जाती है और वो चुंबक की तरह काम नहीं करते लेकिन उसमें विद्युत प्रवाह आदि करके या किसी लोहे के ऊपर चुंबक को भी यूं बार बार रगड़ा जाए तो वो भी आवेश हो जाता है उसका कारण क्या है कि ऐसा करते हुए लोहे के अंदर के जो कण हैं, जो उनके उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हैं, वो उत्तर वाले उत्तर की तरफ दक्षिण वाले दक्षिण में एक तरफ हो जाते हैं और जितने जितने एक तरफ होते जाएंगे वो शक्ति हमारे को जो आकर्षण वाली है वो दूसरे लोहे को खींचने वाली शक्ति आ जाएगी वो चुंबक बन जाती है तो ये किया भी जा सकता है बनाया भी जा सकता है ठीक है वो एक सामान्य रूप से जैसे प्रकृति में मिलता है उसकी दृष्टि से है, कि वो किसी मनुष्य ने नहीं डाली अब आजकल जो बड़े बड़े कंटेनर uh, जाते हैं हवाई जहाजों में पानी के जहाजों में ट्रकों पे और रेल में जो जाते हैं वो लोहे के बने हुए होते हैं उनको इधर उधर उठा के रखना करना जो है उसमें वो सारा चुंबक से काम करता है वो बिजली जाती है और जो लोहा है वो चुंबक की तरह से काम करने लगता है वो उसको लोहे को पकड़ लेता है खूब जकड़ के उठा करके और फिर जब छोड़ते हैं तो उसका चुंबकत्व तो समाप्त कर देते हैं बिजली आदि जो भी कुछ है व्यवस्था उसको हटा देते हैं तो चीज छुट जाती है नीचे गिर जाती है गुरुत्वाकर्षण से छुट जाती है वहां से तो ये कृत्रिम रूप से भी किया जा सकता है ठीक है ये एक स्थूल उदाहरण दिया हुआ है इनका जी ओ, दूसरा एक चौथे सूत्र में कि अगर परमात्मा की अपेक्षा नहीं करेंगे तो फिर व्यतिरेक नहीं हो पाएगा मतलब प्रलय नहीं आ पाएगा जिस गति पे चल रहा है उसी गति पे ही चलता जाएगा जगत लेकिन ऐसा कहते हैं कि जैसे जगत संकुचित हो रहा है होता है फिर कुछ निश्चित मात्रा में संकुचित होकर फिर वो फैलता जाता है तो इस तरीके की जो गति हो रही है ऐसा मतलब आधुनिक नहीं अभी तो वो फैलना ही मानते हैं अभी जो है वर्तमान में वो फैल रहा है अभी जो उनका मान्य परिकल्पना है फैलता जा रहा है तेजी से फैल रहा है बिग बैंग वाली थ्योरी में खासतौर से महाविस्फोट विस्फोट हुआ तो चीजें छित्री छित्री तो वो अभी भी फैलती जा रही है फैलती जा रही है दूर दूर दूर दूर होती जा रही है गैलेक्सियां दूर हो रही हैं इसका विस्तार होता जा रहा है और ये मानते हैं अभी उसमें संकुचन नहीं मानते वो नहीं वो कहते हैं कि मतलब एक निश्चित तो उसमें फैल करके फिर आपस में पास में भी आते हैं मिल जाते हैं वो फैलते आपस में भी जुड़ जाते हैं गुरुत्वाकर्षण से आए या वैसे आए तो एक दूसरे से मिल भी जाते हैं वो भी है बात कई जन के फिर मिलकर बड़ा बन जाते हैं वो खींच लेता है दूसरे को वो भी प्रक्रिया चलती है लेकिन विश्व ब्रह्मांड जो है ये पूरा उसको तो सामान्य रूप से फैल रहा है ये एक प्रबल मान्यता आजकल है ये सब विचारणीय बातें हैं पर उन्होंने जो कहा हाँ आचार्य बोलो, बोलो। जी ये तो मान्यता है कि तब तक फैलता है जब तक रिफल्सिस फोर्सेस जो है तो वो प्रभावी होते हैं वो इफेक्टिव होते हैं अंत में इन, जो इनका जब जो जितने पिंड हैं और उनकी दूरी काफी अधिक हो जाती है तो रिपल्सिस फोर्सेस फिर धीरे धीरे मंद पड़ जाते हैं और जो कंट्रैक्शन वाले फोर्स है संकुचन करने वाले वो फोर्स सक्रिय हो जाते हैं तो दोनों होता है अभी तो फैलने का टाइम है पर इनका जहाँ इनका निष्प्रभाव। परिकल्पना है, है की आगे जाकर के वो संकुचित होगा जी फिर इपर... ठीक है इन्होंने अपने ढंग से संकुचित होगा मान लो सूर्य का फिर दोबारा बनेगा नहीं बनेगा इस विषय में सृष्टि दोबारे बनेगी इस विषय में वो कुछ बोलते नहीं है बोलते हैं सृष्टि दोबारा बनेगी जी, फिर वो फिर बिग बैंग होगा मतलब फिर कंट्रैक्शन होगा अभी अच्छा। ये परिकल्पना है कि वापस संकुचित होकर इकट्ठे हो, इखटे हो इखटे जाएंगे फिर... और फिर दबाव होगा और फिर जो फिर होगा सक्रिय होंगे ये इसका निषेध यहाँ जो भाषा में लिखा हुआ है ये इस बात का निषेध कर रहे हैं कि प्रकृति में ये नहीं हो सकती क्योंकि उनकी दृष्टि से जो ये कथन है कोई भी नियम है कि कोई जड़ वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक बाहर से बल नहीं से लगता नहीं। और चल रही है तो चलती रहेगी यदि कोई प्रतिरोध नहीं है या और कुछ नहीं है तो वो चलती रहेगी तो चलती रहेगी उस दृष्टि से वो अपने आप परिवर्तन नहीं कर सकती है अपने आप में जड़ वस्तु परिवर्तन नहीं कर सकती है कुछ और तर्क भी आज इसमें रखे गए ठीक है और कुछ कुछ नहीं तो आगे चलेंगे सातवें सूत्र तक का हुआ था इति चेत तथापि तो पुरुष को वहां पर स्वीकार किया था अब इसके अंदर एक बात ये कह रहे हैं कि ठीक है परमात्मा को एक तरफ रखें प्रकृति है अगर जीव को जोड़ दिया जाए साथ में जैसे कि ये शरीर है आपने पुरुष की बात की तो स्थूल शरीर है ये तो है जड़ प्रकृति का बना हुआ और उसमें एक चेतन आत्मा भी है जड़ में प्रवृत्ति देखी जाती है ना आत्मा के होने से ये जड़ शरीर में प्रवृत्ति होती है हम इतनी सारी गतिविधियां करते हैं अपनी नहीं है लेकिन यदि जैसे शरीर में अंगी है ये शरीर तो अंग की तरह से हो गया हमारा साधन हो गया और इसमें जो अंगी है आत्मा उसके होने पर जड़ में भी प्रवृत्ति देखी जाती है तो क्यों ना इस जगत को भी अंग मान लिया जाए और इसका एक अंगी मान लिया जाए और उस अंगी के कारण से प्रवृत्ति हो रही है वो अंगी जो भी है लेकिन परमात्मा को मानने की आवश्यकता नहीं है इस तरह की बात आगे उठा रहे हैं तो संतु तरही जीवात्मा अंगिना तस्य अव्यक्त से प्रकृत्याख्य से ये जो अव्यक्त प्रकृति नामक तत्व है इसके अंगी जीवात्माएं हो जाए एक परिकल्पना की परमात्मा नहीं जीवात्माए हो जाए जीवात्माएं होती है तो तच्च अव्यक्तम तेषाम शरीरम और ये जो अव्यक्त है वो उसका शरीर है जीवात्माओं का तस्मात यथा ही लोग शरीर से प्रवृत्ति शरीरों अंगिनो भोग साधनाए तो जैसे संसार में शरीर की गतिविधियां होती हैं कि शरीर का जो अंगी है उसके भोग साधन के लिए शरीर की प्रवृत्ति क्यों होती है आत्मा के भोग के लिए उसके सुख के लिए अनुकूलता के लिए तो ऐसे ही तद्वत् प्रकृत्याख्य से अप्यक्त से शरीर रूप से आपकी प्रवृत्ति सीवात्मा अंगीनाम भोग साधना तो ऐसे ही प्रकृति की भी मूल प्रकृति की भी प्रवृत्ति हो जाएगी आत्मा उनके अंगी हैं ये अंग हैं और आत्मा के हित के लिए जैसे शरीर में क्रिया होती है ऐसे मूल प्रकृति में भी हो जाएंगी आत्माओं के हित के लिए वो कार्य रूप में परिणत हो जाएगी उसे आत्माओं का हित होगा इसके विषय में प्रतिविधियतें निषेध किया जा रहा है ऐसा कोई माने तो कहते हैं नहीं क्यों तो आठवें सूत्र में कहा अंगित्व अनुपतेश्च इस प्रकृति के अंगित्व की सिद्धि नहीं हो सकती होत पाती है हम इसको अंग मान लें और अंगी भी उसको कोई किसी को मान ले तो इसका कोई अंगी के रूप में सिद्धि नहीं हो पाती है कैसे भाष्य में बताया एवं अपनी प्रकृत्याख्य अभ्यक्त जगत रचना प्रवृत्ति न घटते अगर आप अंगी मानोगे तो भी प्रकृति नामक अव्यक्त में जगत की रचना की प्रवृत्ति नहीं होगी क्यों जीवात्मा ना अंगिना संति जीवात्मा है उसके अंगी नहीं है क्या है तेतु तस् भोगता रह संति वे तो भोक्ता है अंगी नहीं है भोक्ता है वो तो उसके प्रकृति के भोक्ता रह एवं अंगीनों पर इतना ही तत्पद्य जो भोक्ता है वो अंगी नहीं हो सकता उन्होंने अपना तर्क रखा है भोगता है स्वयं वो उसका अंगी नहीं हो सकता क्यों ना ही क्वचित दृश्यते भोगता कश्चित प्राणी निज भोग्य अन्नादिकस्य अंगी ऐसा लोक में नहीं देखा जाता है कि जो भोगने वाला प्राणी है जैसे खाना खाने वाले चारा खाने वाले अन्न खाने वाले हम या तो अन्य कोई प्राणी है वो जिसको खा रहे हैं जिसका भोग कर रहे हैं उसके वो अंगी नहीं होते जिसको वो खा रहे हैं जिसका सेवन कर रहे हैं उसके वो अंगी नहीं होते तो यदि प्रकृति भोग्य है और जीवात्मा उसका भोग करेगा सेवन करेगा तो वो उसका अंगी नहीं हो सकता है तो न ही कुछ दृश्यते भोक्ता कश्चित प्राणी निज भोग्य अन्नादिक अंगी आगे नश्च कच्चित स्वंगान भोक्ता भवती और कोई अपने अंगों को खाने वाला नहीं होता है खाएगा तो दूसरी चीजों को ही खाएगा पेट अपने अंगों को नहीं खाएगा जीव अपने आप हम अपने अंगों को नहीं खाएंगे अपना मांस काट काट करके खाएंगे ये नहीं कर सकते हम हो ही नहीं सकता है हम दूसरी चीजों का सेवन करते हैं, दूसरी चीजों को खाते हैं, इसलिए जीवात्मा इसका अंगी नहीं हो सकता अब देखिए सूत्र में तो अंगित्व अनुको प्रत्येचर ये केवल लिखा है इसका अंगी नहीं हो सकता जीवात्मा अंगी नहीं हो सकता इसको दूसरे ढंग से हम कहें परमात्मा पे घटा करके सूत्र तो इतना ही है अब इसकी व्याख्या आपने ढंग से इन्होंने अपनी युक्तियां रखी हैं जैसी भी रखी है कि परमात्मा को कहें कि परमात्मा अंगी है इसका तो बोले परमात्मा भी अंगी नहीं हो सकता जैसा कि शरीर में हम अंगी होते हैं हम शरीर हमारे लिए होता है ऐसे परमात्मा इसका अंगी नहीं हो सकता प्रकृति का अगर परमात्मा को अंगी मानेंगे तो सिद्धि नहीं होगी अगर परमात्मा को अंगी मानेंगे तो इसका मतलब है वो अंग किसके लिए होंगे अंगी के लिए होंगे जैसे हमारे शरीर में अंगी मतलब आत्मा वो अंगो अंग किसके लिए हैं? शरीर अंगी के लिए आत्मा के लिए ऐसे यदि इस सृष्टि का कोई अंगी माना जाएगा परमात्मा माना जाएगा तो ये अंग भी फिर उसी के लिए होंगे वो तो सिद्ध नहीं होता है इसलिए इसका अंगी नहीं माना जा सकता परमात्मा इसका अधिष्ठाता तो है लेकिन परमात्मा इसका अंगी नहीं है उस ढंग से भी व्याख्या देख सकते हैं तो जब अभी पिछले सूत्र में जैसे इन्होंने व्याख्या की उसके अनुसार जीवात्मा तो अंगी हो नहीं सकता तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि चलो जीवात्मा अंगी नहीं होता है लेकिन मूल प्रकृति को ही अंगी मान लेंगे प्रकृति क्या है तो सत्वरस्तम है सत्वरस्तम ये तीन चीजें हैं ये उसके अंग हो गए किसके अंग है सत्वर प्रकृति के है तो प्रकृति को अंगी मान लेंगे सत्वर को अंग मान लेंगे तो अंगी प्रकृति इसको प्रवृत्त कर रही है सत्वरस्तम को अपने अंगों को और उससे प्रवृत्ति हो गई ऐसी कोई कल्पना करें तो भाष्य की भूमिका देखिए नवे सूत्र की भूमिका प्रकृति स्तर ही सत्वर अंगिनी स्या हम ऐसा मान लेंगे कि मूल प्रकृति को सत्वरस्तम का अंगी कह लेंगे मान लेंगे सत्वर तस्या अंगा निशी तो अंग हो जाएंगे अंग कई होते हैं ऐसे वो भी कई हो गए और ही तानी चालयती और वो प्रकृति मूल प्रकृति उनको चलाती है ऐसा उक्तम ही जैसा कि कहा गया है चलम चुणवृत्तम ही थी गुणों का यानी सत्वर स्तम का स्वभाव क्या है चलाए मान चलती तो है वो तो कोई ना कोई चलाने वाला चाहिए तो चलाने वाला कौन है अंगी मान लेंगे अंगी कौन है मूल प्रकृति को मान लेंगे तो योगदर्शन व्यास भाष्य की पंक्ति थी यह चलम चुणवृत्तम आगे कहते हैं तेसु गुणेश तत्प्रेरित चलनम उन गुणों में सत्वर स्तंभ में चलन कैसा है तत्प्रेरित है यानी प्रकृति से प्रेरित है अंगी से प्रेरित है तस्मात प्रकृति ही स्वतंत्र जगत रचनाया प्रवर्तिका अस्ति इति अनुमीयता तरी तो इस आधार पर कोई कहने लगे कि प्रकृति स्वतंत्र है और जगत की रचना की प्रवृत्तिका है उसको प्रवृत्त करने वाली है प्रारंभ करने वाली है ऐसा कोई अनुमान कहे तो उसके लिए अब ये अगला सूत्र कहा गया नवा सूत्र अन्य अनुमित जय शक्ति वियोगात अन्यथा अनुमित भिन्न ढंग से यदि आप इसको अनुमित करेंगे यानी अनुमान करेंगे भिन्न ढंग से कैसा ये जो भूमिका में इन्होंने मूल प्रकृति को अंगी के रूप में अनुमित किया है यहां भी हम मान लेंगे ऐसा अगर करेंगे तो अन्यथा अनुमान करेंगे तो ये ठीक नहीं है क्यों जय शक्ति वियोगात आप अंगी का अनुमान भी कर रहे हो तो भी वो प्रवृति का तो हो नहीं सकती मूल प्रकृति कारण उसमें जय शक्ति का वियोग होने से जय शक्ति मतलब ज्ञान की शक्ति उसमें ज्ञान ही नहीं है जड़ है जय शक्ति तो चिति शक्ति ही होती है चेतन शक्ति ही होती है जड़ तो होती नहीं है तो जय शक्ति का उसमें वियोग होने से आप ऐसा जो अन्यथा अनुमान कर रहे हो वो ठीक नहीं है <clears throat> भाष्य चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य अंगित्व अन्यथा अनुमान प्रसंगो नास्ति। चलम च चुणवृत्तम को ध्यान में रख करके अंगी के रूप में अन्यथा अनुमान का जो प्रसंग आपने उपस्थित किया वो नहीं बनता है क्यों सत्याम ही अन्यथान अनुमित न तत्सिद्धिर नई वच दोष विमुक्ति अगर आप उसको मान भी लोगे उसको अनुमान भी कर लोगे तो इससे प्रवृत्ति की सिद्धि नहीं हो पाएगी एक बात और नई वचन दोष भी मुक्ति और दोष की भी मुक्ति भी नहीं हो पाएगी दोष क्या था क्यों अंगी की कल्पना कर रहे क्योंकि सत्वर स्तम अपने आप कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकते ठीक है अपने आप नहीं हो सकते इसीलिए तो अंगी की बात चल रही थी इसीलिए तो परमात्मा को लेके आए थे अब परमात्मा को नहीं मान के जीवात्मा को ले आए जीवात्मा का भी नहीं हुआ तो प्रकृति को ले आए अर्थात ये अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो सकती ये एक दोष था यदि और किसी को ना माने चेतन को या किसी और को तो ये अपने आप नहीं बन सकती तो फिर तो बनेगी नहीं ये दोष आ रहा था तो बोले अगर आप मिथ्या अनुमान करके अन्यथा अनुमान करके प्रकृति को अंगी मान करके करोगे तो भी ये दोष तो वहां पर भी रहेगा मूल प्रकृति अपने आप कैसे चल रही है उसमें क्यों प्रवृत्ति हो रही है सत्पुर स्तंभ को प्रेरित करने की कैसे हो गई वो तो जड़ है तो दोष तो हटाई नहीं तो नहीं वच दोष विमुक्ति कुत क्यों नहीं दोष हट पाएगा तो उत्तर वही है जय शक्ति भी योगात तस्याम प्रकृत जय शक्ति जा, जात्री शक्ते है अभावत उस प्रकृति में जानने की जानने वाली नहीं है जानने की शक्ति का अभाव है अचेतन खलू प्रकृतिर प्रकृति तो अचेतन है न ही सा गुणेशु अधिष्ठातृत्व गुणों में अधिष्ठात नहीं कर सकती कोई चेतन हो तो वो सत्वर स्तंभ पर अधिष्ठात कर सकता है प्रकृति तो जड़ स्वयं है वो अधिष्ठातित्व नहीं कर सकती नहीं वच्त श्याम तान प्रवरतुम निर्वर्त तुम च योग्यता अस्थित मूल प्रकृति में सत्वर को प्रवृत्त करने की प्रकृति की तरफ कार्य जगत की तरफ सृष्टि बनाने में और निवृत्त करने में वापस लौटाने की योग्यता नहीं है चेतन न होने से ये बहुत कुछ अभिभगम से चल रहा है सत्वरजतम ही प्रकृति है या सत्वरस्तम से भिन्न कोई प्रकृति और है भी सत्वरस्तम ही तो प्रकृति है हम कहें कि प्रकृति तो एक है। हैद है तो तीन चीजें और तो तीन चीजों में ईश्वर जीव तो छोड़ दो प्रकृति एक ही तो है सत्वरस्तम तो बहुत सारे हैं। तो सत्वरस्तम प्रकृति नहीं है प्रकृति कुछ और है अलग से चीज ऐसी कोई परिकल्पना करते हैं तो भाई यहां जो तीन नाम दिए गए हैं उसमें तो जीव भी एक ही माना गया है जबकि जीव भी बहुत सारे हैं तो तो जाति में प्रयोग है प्रकृति तो सत्वरस्तम की सम्यवस्था को ही कहा गया है वो सत्वरस्तम कितने भी अधिकों उनका नाम तो एक ही आएगा एक ही तत्व माना जाएगा वो जड़ तत्व तो वो जो प्रकृति है ये पहली बार तो सत्वर से अलग कुछ चीज नहीं है कल्पना ही है और अगर मान ली जाए तो वो जड़ तो है चेतन तो है नहीं वो भी प्रवृत्त नहीं कर सकती इसलिए तस्मात सा प्रकृति कथम अपि स्वतंत्र सती जगत रचना घटते मूल प्रकृति किसी भी तरह से स्वतंत्र होती भी जगत रचना के लिए समर्थ नहीं हो सकती यानी वो स्वतंत्र ही नहीं हो सकती परमात्मा धीना ही जगत रचनाया उपादान कारणम अस्तिति गतम लेकिन वो परमात्मा के अधीन होती हुई जगत रचना में उपादान कारण बनती है ये तो गतम अर्थात ज्ञातम पहले हो ही चुका है पूरा हो ही चुका है चर्चा हो चुकी है ज्ञात हो चुका है स्पष्ट हो चुका है और सिद्धांति अपनी बात की पुष्टि के लिए कह रहा है कि प्रकृति अपने आप नहीं कर सकती तो दसवां सूत्र है विप्रतिषेधा चमंजसम शास्त्र से विप्रतिषेध से यदि हम परमात्मा को नहीं मानेंगे जब सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा को नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो परमात्मा को मानने की जरूरत भी किस चीज के लिए है एक तरह से परमात्मा को ही नकार दिया हमने परमात्मा के अस्तित्व को ही नकार दिया तो विप्रतिषेध शास्त्र से उसका विप्रतिषेध होगा यदि हम परमात्मा को नकारेंगे तो शास्त्र से विरोध आएगा और ऐसे में असमंजस होगा सामंजस्य नहीं होगा दोनों का दोष आएगा तो पाद्य में इसको खोला जगत रचना एम स्वतंत्र कारणवादे नास्तिकवाद प्रसंग जगत रचना में प्रकृति को यदि स्वतंत्र कारण मान लिया जाए परमात्मा निरपेक्ष तो नास्तिकवाद आ जाएगा धनी ईश्वर को माना ही नहीं है हमने अब प्रकृति ही स्वयं प्रवृत्त कर रही है जीवों के लिए फल दे रही है और दे रही है उसमें आपने कर्म भी मान लिया तो कर्म के अनुसार प्रकृति फल दे रही है जैसा कि लोग मानते भी है एक बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को परमात्मा को तो मानता नहीं है लेकिन कर्मफल को तो मानता है वो कर्म फल को मानते हैं तो बोले ये कर्म अपने आप फल दे देते हैं या प्रकृति से मिल जाता है बिना परमात्मा के भी कर्म फल व्यवस्था को वो मानते हैं तो ऐसे में तो नास्तिकवाद प्रसंग आ जाएगा ईश्वर को नहीं मानेंगे तथा नास्तिकवाद प्रतिषेधो वैगुण्य प्रतिषेध प्रतिवाद श्रूयते अगर आप नास्तिकवाद मान भी लें लेकिन उसका तो नास्तिकवाद का तो प्रतिषेध होता है विप्रतिषेध होता है शास्त्र के अंदर उसका विप्रतिषेध किया गया विप्रतिषेध का क्या मतलब है उसको इन्होंने खोला वैगुण्य ने प्रतिषेधा प्रतिषेध तो किया गया लेकिन विगुणता से प्रतिषेध किया यानी उसको निंदित रूप में प्रतिषेध किया गया कि अगर ईश्वर को नहीं मानेंगे तो ऐसा होगा निंदा की गई है एक सही बात का भी प्रतिषेध करते हैं एक गलत बात का एक निंदित रूप में प्रतिषेध करते हैं एक अच्छे रूप में प्रतिषेध करते हैं या निंदित रूप में प्रतिषेध किया गया और उसको निंदित रूप में किया गया हानि उसकी बताई गई है तो विप्रतिषेध को खोल दिया वैगुण्य प्रतिषेध अर्थात प्रतिवाद शूय उसका प्रतिषेध किया गया प्रतिवाद किया गया है शास्त्र में नास्तिकवाद का उसके लिए एक प्रमाण दिया तैत का असन्न एवं सवती वह व्यक्ति असत्य के समान हो जाता है अस्तित्वहीन हो जाता है अस्तित्वहीन ही हो जाता है कौन अस्तित्व तो है उसका लेकिन फिर भी कह रहे हैं कोई अस्तित्व नहीं था असन्न सी कौन असत ब्रह्म इति वेद चेत अगर वो ब्रह्म असत है ऐसा जान लेता है ब्रह्म असत है मतलब ब्रह्म नहीं है परमात्मा नहीं है परमात्मा के अस्तित्व को ही उसने नकार दिया तो यदि परमात्मा के अस्तित्व को नकार दिया निषेध कर दिया इसका क्या मतलब है वो खुद ही नहीं रहेगा उसका खुद का ही अस्तित्व चला जाएगा असत हो जाएगा वो सुख स्वयं ये निंदा ही तो की जा रही है जैसे हम किसी के लिए कहेंगे मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है मैं आपको कोई आपको कुछ नहीं मानता धन संपत्ति आदि चली जाए तो व्यक्ति का अस्तित्व खोसा जाता है जैसे कुछ रहा ही नहीं पद प्रतिष्ठा चली जाती है अधिकार चले जाते हैं तो सब तो कुछ जैसे कि कुछ अस्तित्व ही नहीं ना ये निंदित अर्थ में है परमात्मा को जो नहीं मानेगा वो परमात्मा को क्या नहीं मानेगा उसका खुद का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा वो अपने हानि में चला जाएगा उसकी कोई महत्ता नहीं रहेगी वो कुछ प्रगति नहीं कर पाएगा तो असन्न एवसवती असत ब्रह्म वेद अचेत अगर ब्रह्म को नहीं मानेंगे तो, तो यहां पर उस नस्तिकवाद का प्रतिवाद किया गया वैगुण्य रूप से प्रतिषेध किया ये विप्रतिषेध है दूसरा उदाहरण दिया असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहोरणेश्वरम यह गीता का श्लोक का एक अंश दिया गया एक पंक्ति तो यहां पर जो ते है ये ते असुरों के लिए कहा गया दुष्टों के लिए कहा गया कि वो कैसे होते हैं वो क्या कहते हैं कि जगत कैसा है असत्यम अप्रतिष्ठितम झूठा है जगत कैसा है असत्य है झूठा है अप्रतिष्ठित है इसका कोई आधार नहीं है ऐसे ही है बस निराधार है और अनिश्वर ईश्वर से रहित है परमात्मा से रहित है रहते कौन कहते हैं असुर लोग कहते हैं असुर का वहां पर जो प्रसंग किया गया है शंकराचार्य जी ने भी जो अर्थ किया है असुर या दुष्ट लोग जो है जो ईश्वर को नहीं मानते हैं उनके लिए कहा गया कि असत्यम अप्रतिष्ठम तेज जगत आहू ते वो जगत को कैसा बोलते हैं तो धार्मिक नहीं है जो शिकार नहीं करते तथ्य को वो कहते हैं कि असत्य है झूठा है अप्रतिष्ठित है और बिना ईश्वर वाला है तो यहां पर भी उसकी निंदा की जा रही है जो ईश्वर को नहीं मान रहा है उसकी निंदा की जा रही है यहां पर ये विप्रतिषेध हो रहा है उसका प्रतिवाद किया जा रहा है ऐसी का तो तथितम असम्यक तो इसलिए ऐसा मानना ठीक नहीं है तस्मात प्रकृति न स्वतंत्र जगतः कारणम् प्रकृति जगत का कारण है उपादान कारण है लेकिन स्वतंत्र नहीं है किंतु परमात्मा अधीनम उपादानम एव परमात्मा के अधीन रहते हुए वो उपादान कारण है निमित्त कारणम तो परमात्मा परमात्मा निमित्त कारण है यथाच उतम जैसा कि कहा गया एक बहुधा यह करोती उपनिषद का तो ये वचन बार बार आता ही है इसकी पुष्टि में ये बार बार देते हैं क्योंकि इससे दो की दो की सत्ता तो एकदम सिद्ध होती है एकम बीजम एक बीज को यह है, यह है जो ये करता है कोई चेतन बहुधा करो क्रिया जो कर रहा है बहुत प्रकार से कर रहा है वो करने वाला और जिसको वो बीज को बहुत विभिन्न रूपों में बना रहा है वो यानी मूल प्रकृति भी हुई और कार्य जगत भी हुआ तो इससे पता लगता है कि इसको अनेक रूपों में बदलने वाला यानी कार्य सृष्टि में लाने वाला कोई है ये शास्त्र कह रहा है तो अगर नहीं मानते हैं विप्रतिषेध करते हैं तो शास्त्र अगर हम ईश्वर को नहीं मानते हैं तो शास्त्र से विपरीत होता है शास्त्र के प्रतिवाद होता है और ऐसे में असमंजस की स्थिति आ जाएगी उसके विरुद्ध में चला जाएंगे तो अब इसी विषय में कुछ और आगे कह रहे हैं ग्यारहवा सूत्र है महदीर्घवत्वा स्व परिमंडल आभ्याम बोले ये अपने आप बन जाएगा कैसे बन जाएगा तो बोले कि जैसे जो ह्रस्व और परिमंडल है ह्रस्व मतलब छोटा परमाणु की दृष्टि से कह रहे हैं बहुत छोटा और परिमंडल मतलब गोल जैसे छोटी और वो गोल होती है इनके द्वारा महत और दीर्घ का निर्माण होता है महत मतलब बड़ा और दीर्घ का मतलब है ये भी बड़ा होता है लेकिन अलग तरह से महत को हम यू कहेंगे जो लगभग चारों ओर से एक जैसा बहुत बड़ा हुआ है और दीर्घ को हम उसको लंबाई में हमारे को लेना होगा आशय देखिए देखिये वाहि समुच्चय अर्थ सूत्र में जो वाह शब्द है ये पिछली बात से जोड़ते हुए चकार कित अर्थ में है अथच ह्रस्व परिमंडलाभ्याम हस्वम द्वेणुकम परिमंडलम हस्व का मतलब क्या है द्वैणुक पर्यंत द्वैणुक अंतिम सीमा है जो परिमाण है णुपरिमाण और महत परिमाण या तो ह्रस्व परिमाण महत्व परिमाण तो ह्रस्व परिमाण कहां तक माना गया है तक द्वेणुक का मतलब है दो परमाणु मिलकर के जो एक बनता है उसको द्वेणुक बोलते हैं और उसके आगे त्रेणुक बनता है तीन द्वेणुक मिलकर के जो एक बनता है उसको त्रैणुक बोलते हैं तो जो त्रैणुक है यहां से महत् परिमाण का प्रारंभ होता है यह माना जाता है इस दर्शनों में और द्वेणुक तक और द्वेणुक से जो नीचे की चीजें हैं परमाणु वो भी अणु परिमाण माना जाएगा यानी हरस्व परिमाण माना जाएगा और दो परमाणु मिलकर के एक मिलकर के जो एक द्वैणुक बना है वो भी हरस्व परिमाण ही माना जाएगा और यदि परमाणु से पीछे भी हम चले जाएंगे सत्वर स्तंभ तक वो भी हृस्व परिमाण माने जाएंगे और उससे भी पीछे हम आत्मा तक पहुंचेंगे जो कि उनसे भी छोटा है वो भी ह्रस्व परिमाण वाला माना जाएगा पूरा समूह है जो सारा ह्रस्व परिमाण के अंतर्गत आ जाएगा तो ह्रस्व ये जो ह्रस्वम द्वेणुकम ह्रस्व कहते हुए द्वेणुक शब्द को कहा जो कि ह्रस्व में सबसे बड़ा है इससे बड़ा कोई चीज नहीं है ह्रस्व के क्षेत्र में। वो और वो परिमंडल है परिमंडलम परमाणु ताभ्याम स्वातंत्रण उनसे अपनी स्वतंत्रता से अपने आप महत दीर्घवत महदीर्घ परिमाणवत् अर्थात महदीर्घ परिमाणु युक्तम त्रियाण त्रेणुकाधिक क्रमेण पृथ्वी कम जगत इति मतम कोई ऐसा कहे कि क्रमश त्रेणोक चतुर्णोक पंच नोक और ये मनते चले जाएंगे पृथ्वी आदि उत्पन्न हो जाएंगे यदि ऐसा कोई कहता इति मतम तदपि तथ असमंजसम ये जो चय से समुच्चय से किया गया वो भी कैसा है असमंजस है असंगत उत्तर आएगा असमंजसम विज्ञम क्यों तत्जवात चेतन सहाय रह उसके जड़ होने से ये परमाणु भी जड़ होते हैं और सहायता से रहित होने से ये अपने आप नहीं कर सकते तो परमात्मा को मानेंगे तो ठीक है नहीं तो नहीं होंगे पूर्व पक्षी कह सकता है कि ये सब जुड़ जुड़ करके बन जाते हैं ये सृष्टि कैसे बनी इतनी बड़ी बड़ी तो बोले जिन कणों से ये बनी है और वो कण मिलते मिलते चले गए तो यह बन गई ऐसा प्राय कह दिया जाता है शरीर कैसे बन गया कोशिकाओं के मिलने से बन गया धरती कैसे बन गई मिट्टी आदि तत्वों के कणों के मिलने से बन गई उसमें क्या बनना है वो तो संयोग होता गया और महत्व परिमाण आ गया और बन गई तो उसका यहां पर निषेध किया गया आगे यदि आप पिछली बात से थोड़ा जोड़ते हुए कह रहे हैं कि परमाणुओं से ये सृष्टि बनी ऐसा मान लिया जाए और परमाणु स्वयं प्रवृत्त हो गए हैं तो उनकी प्रवृत्ति हो गई है तो, तो बारे में सूत्र में कहा उभय था न कर्म अत तत्व दोनों ही तरह से इस तरह से वो कर्म नहीं हो सकते प्रवृत्ति नहीं हो सकती क्यों अत तत् अभाव और इसी कारण से उसका यानी कर्म का अभाव हो जाएगा कर्म का अभाव होने से उभय था कि न कर्म दोनों ही तरीके से कर्म नहीं हो सकता और कर्म का अभाव होगा तो ये जो महत्दि बने हैं इसका भी अभाव हो जाएगा जगत का भी अभाव हो जाएगा जगत भी नहीं बन सकता उनके मत के अंदर भाष्य में देखिए परमाणु शु आद्यम कर्म कथम सियाद इति प्रश्न पृष्ठभूमि क्या है कि चलो परमाणु को मूल कारण मान लिया इस प्रसंग में महसी दो बातें लिखते हैं प्रकृति और परमाणु बहुत जगह लिखते हैं जगत का कौन कारण है उपादान कारण प्रकृति परमाणु दो शब्द साथ साथ देते हैं स्वामी जी अनेक जगह पे तो दो क्यों अलग अलग देते हैं जो सांख्य और योग वाली परंपरा है उसकी दृष्टि से प्रकृति शब्द वहां पर दिया हुआ होता है और तत्वता वही मूल उपादान कारण है लेकिन न्याय और वैशेषिक में परमाणु को पर ही मूल कारण माना गया परमाणु से पीछे की वो चर्चा नहीं करते हैं इसलिए निषेध नहीं है लेकिन वो चर्चा करते हैं तो चाहे हम स्थल रूप से कहें कि कहेंगे परमाणु सबसे मूल कारण है और या तो हम प्रकृति को मान लें दोनों में तो साथ साथ हैं तो जब यहां परमाणु से ही ह्रस्व और परिमंडल से मह दीर्घव चीजें बनती हैं तो परमाणुओं में पहली क्रिया कैसे हुई कर्म कैसे हुआ प्रारंभ कैसे हुआ यह मूलभूत प्रश्न आज के विज्ञान पर भी है प्रवृत्त कैसे हुआ महाविस्फोट हुआ तो शुरुआत कैसे हो गई वहां से मूल प्रश्न अनुत्तरित रहता है इसका उत्तर उनके पास भी नहीं है बस हो गया कुछ क्षण में हो गया कुछ सेकंड में हो गया विस्फोट हो गया भाई शुरुआत कैसे हुई हुआ कैसे वो तो ये एक मूल प्रश्न है कि परमाणुओं से अगर ये सृष्टि बनी है तो शुरू कैसे हुई परमाणु में प्रवृत्ति कहां से आई तो परमाणु सुनम कर्म कथम सियाद इतनी प्रश्न इसको पीछे से जोड़ते हुए कह रहे हैं जो पीछे ह्रस्व महत्व और दीर्घ के बनने का कहा था ह्रस्व परिमंडल आभ्याम अब इसमें जो पीछे परिमंडल शब्द लिखा है तो जो ह्रस्व है और परिमंडल भी केवल ह्रस्व भी कहते तो भी हो जाता लेकिन इसके साथ साथ ये जनाना चाहते हैं कि जो ह्रस्व चीजें हैं छोटी वो परिमंडली होती है गोलाकारी होती है और मूल चीजें हैं जो नित्य है सर्वव्यापक परमात्मा को छोड़ करके जो एक देशी हैं, वो सब भी सब परिमंडल है वैशेषिक दर्शन में भी जो सूत्र आता है नित्यम परिमंडलम तो नित्य होता है वो परिमंडल होता है गोलाकार होता है जिस जिसको उन्होंने वहां पर नित्य कहा है वो सब उनकी दृष्टि से परिमंडल ही है मन को भी उन्होंने नित्य कहा है तो मन भी परिमंडल है परमाणु को नित्य कहा है तो परमाणु भी परिमंडल है आत्मा को नित्य कहा है आत्मा भी परिमंडल है जो मूलभूत चीजें हैं वो परिमंडल है गोलाकार है तो आगे देखिए कि परमाणु में मूल आद्य प्रथम कर्म या क्रिया कैसे हो गए तो क्या तस् प्रकार द्वय ना संभावना अस्ति दो तरह से हो सकता है वो दो तरह से क्या है ये तो व्याख्या में बताएंगे लेकिन सूत्र में जो कहा था उभय था आप कर्मा आप अगर दो जो कारण संभावित हैं उन दोनों को मान भी लेंगे तो भी परमाणु में क्रिया नहीं होती हम जो लोग के अंदर क्रियाएं है देखते हैं तो कैसे होती है उसके दो कारण होते हैं उसमें आगे बता रहे हैं अभिघाता दिना प्रयत्नही नम निष्पत्तिर भवती कर्म की उत्पत्ति दो तरह से होती है या तो अभिघात से होगी अथवा प्रयत्न से होगी अभिघात मतलब बाहर से कोई बल लगा धक्का दिया किसी ने पत्थर गिर गया कुछ भी है वायु का वेग है किसी का भी है अभिघात हो तो प्रवृत्ति होगी कर्म होगा और अगर अभिघात नहीं है तो प्रयत्न होगा हम खड़े हैं अब किसी ने धक्का दिया या भीड़ है तो वो धक्का लगेगा तो हम अभी आगे से रख जाएंगे अभी हमने प्रयत्न ही नहीं किया धक्का आया और हम गिर पड़े ये जो हमारी क्रिया हुई गिरने की ये कैसे हुई अभिघात से हुई लेकिन जब कभी अभिघात नहीं है तो क्या हो सकता है हम स्वयं भी चल लेते हैं हमारे अपने प्रयत्न से बिना अभिघात के बाह अभिघात के बिना भी हम कर लेते हैं क्रिया कर लेते हैं तो क्रियाएं दो तरह से होती हैं या तो बाहर के अभिघात से यानी बाहर का कोई बल लगेगा और यदि बाहर का बल नहीं है तो हमारा अपना बल होगा उससे भी हम प्रयत्न से क्रिया कर लेंगे अभिवेचना तो करने, करने तदानी उभय था प्रकार द्वेना कर्म संभव अस्थित सूत्र में जो उभय था भी कहा उसको खोल रहे हैं इन दोनों ही तरीके से परमाणुओं में प्रयत्न नहीं हो सकता कर्म नहीं हो सकता क्यों ये तो अभिघात आदि री निर्निमित ना भवती क्योंकि तो अगर आप कहें अभिघात से हो रहा है तो अभिघात भी अपने आप थोड़ा हो जाता है हम खड़े हैं पीछे से धक्का आया तो अभिघात करने वाला कोई ना कोई तो होगा ये उस पक्ष में बात चल रही है जहां परमात्मा को स्वीकार ही नहीं किया गया है अधिष्ठाता को परमाणुओं में अपने आप हो गया भी चलो अपने आप हो गया यानी अभिघात से हुआ तो उस अभिघात को करने वाला कौन है वो अपने आप हो गया तो अगर उसको भी अपने आप हो गया तो फिर वही प्रश्न खड़ा होगा जैसे प्रकृति यानी परमाणु अगर प्रवृत्त हो रहे हैं अपने आप तो अपने आप न होके कहते हैं अभिघात से हो रहे हैं बिना अभिघात के नहीं हो सकते तो वो जो अभिघात जिसने किया वो उसमें अभिघात कहां से आएगा उसमें कैसे चलन हुआ अगर किसी और को नहीं मानते हैं तो परमाणुओं में अभिघात से भी नहीं हो सकता तो न कर्म संभव अस्थि उभय था कि ये निर्निमित्व न कोई ना कोई कारण होता है न चाह तदा निमित्तम अभिघाता वर्तते आपके पक्ष में वहां अभिघात का कोई निमित्त नहीं है परमाणु ही तो है बस वहां पर दूसरी चीज तो आप मान ही नहीं रहे तो अभिघात का भी कोई निमित्त नहीं है अब दूसरा कारण ले रहे हैं प्रयत्नों की तदा परमाणु न वक्तुम शक्य थे तस् प्रयत्न भी वहां पर परमाणु के प्रथम कर्म का कारण नहीं बन सकता पहली बार कर्म कैसे हुआ परमाणु में बोले तो बाहर का तो अभिघात नहीं है परमाणु ने अपने अंदर से कर लिया तो बोले अंदर से प्रयत्न भी नहीं हो सकता परमाणु में क्यों नहीं हो सकता क्योंकि ये अंदर से प्रयत्न तो आत्मा का धर्म है चेतन का धर्म है जहां चेतन होगा वहीं अंदर से प्रयत्न होगा जड़ में अंदर से प्रयत्न नहीं हो सकता है उसमें तो बाहर से ही होगा कोई ना कोई लगेगा आत्मा अंदर से प्रयत्न कर सकता है तो परमाणु जड़ है इसलिए उसमें प्रयत्न से भी अपने आप प्रवृत्ति नहीं हो सकती तो स आत्मलिंग यानी ये जो प्रयत्न है यह आत्मा का लिंग है आत्मा का चिन्ह है उससे अनुमान होता है उसका जड़ का नहीं है। तो सयत्न तावत न व्यक्ति भवती यावत आत्मा शरीर धारिणो न्यू तो यह प्रयत्न अगर माना भी जाए यानी जो हमारे शरीर में हो रहा है प्रकृति के अंदर हम शरीर में हैं और यहां पर प्रयत्न देखा जा रहा है तो बोले वो प्रयत्न भी सच प्रयत्न आत्मा का जो प्रयत्न है वो भी तावत न व्यक्ति भवती तब तक प्रकट नहीं होता है यावत आत्मा न शरीर धारिण न स्यो आत्मा जब तक शरीर वाली नहीं हो जाती है तो आत्मा का जो प्रयत्न गुण है वो भी प्रकट नहीं होता है अगर कोई कल्पना करे कि परमाणु जड़ है उसको किसी और ने प्रेरित किया आत्माएं हैं उन्होंने प्रयत्न कर लिया हो उससे ये हो गए प्रेरित हो गई हो तो भाई आत्माएं भी तो प्रयत्न गुण वाली होते हुए भी बिना शरीर की सहायता से प्रयत्न नहीं कर सकती और शरीर को मान नहीं सकते अभी क्योंकि अभी तो सृष्टि की रचना ही नहीं हुई है हम चर्चा क्या कर रहे हैं परमाणु कार्य जगत की तरफ प्रवृत्त कैसे हुए अभी शरीर आदि की तो बात ही दूर है कार्य रूप में बदलेंगे और चीजें बनेंगी फिर शरीर बनेगा तो अभी तो शरीर की कल्पना ही नहीं कर सकते अगर परमाणुओं की प्रवृत्ति आत्मा के प्रयत्न से है तो आत्मा का प्रयत्न गुण होते हुए भी और आत्मा को मान भी लें तो भी वो परमाणुओं को प्रवृत्ति नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अपनी शक्ति नहीं है वो शरीर में आने पर ही शरीर के सहयोग से ही प्रवृत्ति के धर्म को अभिव्यक्त कर पाती है नहीं तो नहीं कर सकती शरीरानी चैम न जगत प्राग और उनके यानी आत्माओं के शरीर जगत के पहले तो होते नहीं है इसलिए आत्माओं का प्रयत्न भी यहां पर कारण रूप में नहीं हो सकता परमाणुओं का अपना प्रयत्न नहीं हो सकता और जीवात्माओं का भी प्रयत्न सृष्टि की रचना में प्रारंभ करने में कारण नहीं हो सकता एवं प्रयत्न न भवती तद अभात कर्माभाव तो इस प्रकार से प्रयत्न भी नहीं होगा दोनों नहीं होंगे अभिघात आदि भी नहीं होंगे प्रयत्न भी नहीं होगा और इसका परिणाम क्या निकलेगा इनके अभाव होने से कर्म का भी अभाव होगा परमाणुओं में जो प्रथम प्रवृत्ति हो रही है वो भी नहीं हो सकती लेकिन हुई तो है और ये कार्य जगत तो बना है तो कैसे हो गई वो आगे अतः तद अभावः अतः अर्थात कर्म का अभाव होने से जो पीछे कहा कि इससे तो कर्म का ही अभाव हो जाएगा और यदि कर्म का अभाव हो गया परमाणु में प्रारंभ नहीं हुआ तो तद अभाव तत्को आगे कह रहे हैं तस्य तत्को कहा खोला तस्य और तस्य का मतलब कस्य तो महत दीर्घ परिमाण वतो द्वेनु का कादि क्रम प्रसिद्ध से जगतो अभाव उपपद्य थे महत दीर्घ परिमाण वाले जो आगे चल के महत्व होते हैं तो द्वेणु का आदि क्रम प्रसिद्ध से द्वैणु का आदि के बाद में जो प्रसिद्ध क्रम है उसके जगत का भी अभाव उपपन्न हो जाएगा जब परमाणुओं में कर्म ही नहीं हुआ न तो अभिघात से न प्रयत्न से तो फिर संसार तो बना ही नहीं बन ही नहीं सकता है बन ही नहीं सकता है तो जगत का अभाव हो जाना चाहिए लेकिन जगत तो है तो आपके पक्ष में तो जगत का ही अभाव हो जाएगा तो अभाव उपबद्ध थे तस्मात तन मतम युक्तम ये मत ठीक नहीं है इसमें असंगतियां आ जाती हैं यहां तक सूत्र की व्याख्या हो गई उभय था ना कर्मा दोनों कारणों से भी कर्म नहीं सिद्ध हो पाएगा परमाणुओं में इसलिए इस कार्य जगत का ही अभाव हो जाएगा अब इसके ऊपर शंकर भाष्य के टिप्पणी कर रहे हैं शंकर भाष्य उसमें क्या लिखा है इदानी परमाणु कारणवादो निराकरोती परमाणु कारणवाद का निराकरण किया जाता है ये सूत्र बारहवें सूत्र के संदर्भ में लिखा हुआ है परमाणु कारणवाद का मतलब इस संसार का कारण यानी उपादान कारण परमाणु है क्योंकि तो वो तो मानते हैं कि परमाणु कारण नहीं है उपादान कारण तो ब्रह्म है अभिन्न उपादान तो कारण है तो परमाणु तो कारण नहीं है उस पक्ष को जो लोग परमाणु को कारण मानते हैं उसका खंडन देखो यहां पर किया जा रहा है ऐसा मान करके इन्होंने प्रवृत्त किया तो इधानी परमाणु कारण वादम निराकर होती ये शंकर भाषी में सूचना की गई यानी भूमिका के रूप में तन्न युक्तम बोले ये ठीक नहीं लिखा क्यों अत्र सूत्रे परमाणु कारणवाद से नाम अपनी इस सूत्र में तो परमाणु कारणवाद का नाम ही नहीं है परमाणु कारण होता है और उसका निषेध किया जा रहा है परमाणु के कारण की बात ही नहीं चल रही है यहां पर पूर्व सूत्रे सूत्र पिछले सूत्र में क्या था पर्व सूत्र में हरस्व परिमंडल अभ्याम परमाणु चर्चा विद्यत है ठीक है कि हरस्व और परिमंडल से परमाणु का क्रम चर्चा की गई है वहां पर और उसी से यह अगला सूत्र है लेकिन तत्र परंतु तत्र शंकर भाष्य तो सूत्र स्वपक्ष नियोजित हम शंकर भाष्य में उस सूत्र को परमाणु परक व्याख्या नहीं की गई उस तरह से उसको तो अपनों ने अपने पक्ष में यानी अद्वैत सिद्धि करने के लिए उसको मोड़ दिया है। तो जब वहां आपने इसको परमाणु परक नहीं माना अद्वैत परक मान लिया तो यहां आप परमाणुवाद के खंडन का क्रम कैसे ले रहे हैं आपके पक्ष में तो पिछला सूत्र भी परमाणु परक नहीं होना चाहिए आपने परमाणु परक माना नहीं है तो यहां कैसे आ गया बारहवें सूत्र में तो परमाणु का उल्लेख नहीं है तो फिर आप परमाणु का प्रसंग कहां से लेकर के आ रहे हैं तो पूर्व सूत्र हरस्व परिमंडलाभ्याम परमाणु चर्चा विद्य परंतु तथा शंकर भाष सेतु स्वपक्ष नियोजित कैसे यथा परम सूक्ष्म स्थूल महत दीर्घम दीर्घ द्वैणुका जैसे परमाणुओं से परम सूक्ष्मों से परम सूक्ष्म परमाणुओं से स्थूल ये महत और दीर्घ द्वैणुक आदि की उत्पत्ति होती है इति मनते तद्वचेतना चेतन जगत उत्पद्येत अचेतन जगत कैसे चेतन से अचेतन जगत कैसे उत्पन्न हुआ उसकी सिद्धि के लिए वहां पर उदाहरण ले लिया है उन्होंने पिछले सूत्र को कि जैसे ह्रस्व और परिमंडल से महदीर्घ चीजें उत्पन्न हो जाती हैं ऐसे ही चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत उत्पन्न हो जाता है उसको उन्होंने अपने मत की सिद्धि पर ले लिया था तस्मा शंकर भाष्य सूत्र व्याख्यानम अयुक्तम तो दोनों दृष्टियों से उसको कहा कि आपने जो व्याख्या की है उसकी दृष्टि से भी संगत नहीं लग रहा है और यदि आप ऐसे सूत्र शैली से देखेंगे तो भी यहां पर निषेध है तो उभय था न कर्म कर्म का यहां पर निषेध किया परमाणु में क्रिया नहीं हो सकती आगे ननु जीवात्म नाम कर्म निष्पन्नम यदृष्टम तत् जीवात्मसु समवाय संबंधे अभिवर्तते जीवात्माओं का जो कर्म संपन्न हुआ जीवात्माओं ने कर्म किए अपने अपने और वो जो कर्म किए वो किस रूप में है अध्यक्ष के रूप में उस जीवात्मा में समवाय रूप से है उसके साथ साथ है कर्म साथ साथ चलते है। तो हैं तो क्रियाएं तो समाप्त हो गई उनके जो संस्कार है वही कर्माशय के रूप में चल रहे हैं तो जीव जीवात्माओं में समवाय संबंध से विद्यमान है तम अभिलक्ष्य परमाणु परमाणु आद्यम कर्म संभवे अत्र उच्चते कोई कहे कि उन कर्मों के कारण से कर्मों की प्रेरणा से परमाणुओं में आदि कर्म शुरू हो जाता है ऐसा अगर माने तो तो कहा कि वो भी ठीक नहीं है मानते हैं सृष्टि की रचना कैसे हुई परमाणु कैसे हैं तो बोले कर्म यानी कर्माशय यानी अदृष्टि ही इनको प्रेरित कर देता है और वो वैसा का वैसा हमारे को फल प्रदान कर देते हैं तो बोले ऐसा भी नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता उसके लिए तेरहवें सूत्र में कहा समवाया समवाय समवायाभ्याम समवाय अभ्युपगमाच्य साम्याद अनवस्थित समवाय को स्वीकार करने पर साम्य होने से अनवस्थिति आएगी अनवस्था दोष आएगा साम्य मतलब जब सृष्टि चल रही है तब भी तो कर्म है तो प्रलयावस्था में भी तो जीवों के कर्म उनके साथ में ही है अगर जीवों के कर्म ही प्रकृति को परमाणुओं को प्रेरित कर रहे थे बनाने के लिए तो जीवों के कर्म तो सदा बने रहेंगे तो सृष्टि सदा चलती रहेगी और जब प्रलय अवस्था होगी समय भी तो कर्म थे तब वो कर्म क्यों नहीं प्रेरित कर रहे हैं अगर कर्म की प्रेरणा से ही हो रहा है तो कर्म तो तब भी है कर्माशय तो तब भी है तो सृष्टि क्यों नहीं बन गई इस तरह का यहां पर निषेध किया गया अच्छा देखिये यदि चाहे जीवात्मा सुष्ट से समय तो जीवात्माओं में जो अधिष्ट का संयोग है बहुत सारा कर्माशय जो जमा हुआ है सब परमाणु दर्ण का अधिक क्रम प्रसिद्ध से पृथ्वी जगत कारण अभ्युपगम्यता तो परमाणुओं से द्वैणुक आदि के क्रम से पृथिवी आदि जगत का कारण उसको स्वीकार किया जाए तब साम्या तस्य से साम्यात उस कर्माशय के संवाय की समानता होने से समत्वेना, सदा सदावर्तमान समान रूप से सदा रहने से कर्माशय तो बना ही रहेगा समान का मतलब है कि कर्माशय का बना रहना ही यहाँ पर समान है इसका यह मतलब नहीं है कि कर्माशय एक ही जैसा बना रहेगा कर्माशय में तो भेद न्यूनाधिकता तो होगी लेकिन जैसे अभी कर्माशय विद्यमान है ऐसे ही उस समय भी कर्माशय विद्यमान होगा इस रूप में समान रूप से विद्यमान है तो समत्व न सदा वर्तमान सृष्टि प्रलयो अनवस्था दोष प्रसंग सृष्टि और प्रलय में अनावस्था दोष आएगा अब सृष्टि प्रलय में क्या अनावस्था दोष आएगा उसको वो आगे बता रहे हैं सृष्टि और प्रलय का एक क्रम है सृष्टि फिर प्रलय सृष्टि और प्रलय तो बोले ना ही नियम है न सृष्टि प्रलय उससे आता ये जो सृष्टि और प्रलय का क्रम है ये नियम से नहीं हो पाएगा ये दोनों नहीं हो पाएंगे बस एक सृष्टि ही चलती रहेगी कर्माशय के कारण से ये चल रहा है तो बस चलती रहेगी प्रलय नहीं आएगा सृष्टि और प्रलय दोनों नहीं हो सकते अपितू सृष्टि रहे वह सदावर्ते केवल सृष्टि चलती रहेगी क्योंकि जब सृष्टि चल रही है जीवों के कर्म चल रहे हैं तो कर्म की समाप्ति तो होने वाली नहीं है कर्म करते रहेंगे तो कर्माशय हमेशा बना रहेगा और कर्माशय ही प्रेरित कर रहा है तो ये सृष्टि भी फिर चलती रहेगी प्रलय की बात ही नहीं आनी चाहिए तो अभी तो सृष्टि रेवत सदा वर्ते तदा कारणवाद से अपनी अनावस्था था अब दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि तब कारणवाद की भी अनावस्था आ जाएगी क्या कि कोई ना कोई कारण इस सृष्टि का होना चाहिए यह है कारणवाद पहले जो अनवस्था बताई थी वो प्र, प्र, प्रलय और कार्य जगत इन दो के बीच में बताई थी अब कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा मान भी लेते हो तो कारणवाद के की भी अनावस्था आएगी कि सृष्टि का इस कार्य जगत का कोई ना कोई कारण है ये भी बात सिद्ध नहीं हो पाएगी क्यों पुनः परमाणु अपनी सृष्टि है न भजे फिर तो परमाणु भी सृष्टि का कारण नहीं बनेंगे कभी भी नहीं बनेंगे अभी चल रहे हैं कर्म चलती रह रही है परमाणु को आप कैसे कारण मान सकते हो यदि आप प्रारंभ भी, भी कभी मानते हो बहुत कभी भी एक कभी ना कभी प्रारंभ है और जीवात्माओं के कर्म से ही परमाणु प्रवृत्त हुए हैं तो जब पहली बार आपके मतानुसार ये हुआ था तो उससे पहले तो कर्म ही नहीं थे कर्म नहीं थे तो उसका प्रारंभ भी नहीं होगा और दूसरे ढंग से कि यदि कर्म के अनुसार यह सृष्टि चल रही है तो सृष्टि चल रही है तो चलती रहेगी सदा ही चलती रहेगी परमाणु रूप में कभी जाएगी नहीं और परमाणु रूप में नहीं जाएगी तो परमाणु से फिर कार्य जगत भी उत्पन्न नहीं होगा तो परमाणु कारण के रूप में भी नहीं स्वीकार किया जा सकता अभी तो आप परमाणु को कारण रूप में स्वीकार कर रहे हो तो यदि जीवात्माओं के कर्म से ही ऐसा चल रहा है तो कारणवाद का भी अनावस्था प्रसंग दोष आएगा तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं ओ सातर अभिवादन ओमश